वल्ला चतुर्थ प्रकरण है प्रकरण दर्शित हुआ सेश प्रथमश्लोक से तात्पर्य आह प्रथमश्लोक कात्पर्य भगवान भाष्यकार तरह अद्वैतर्शन संप्रदायकर्तर अद्वैतसूप नमस्काराएं आद श दर्शन अद्वैतर्शन संप्रदायकर्तु एक पद अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत दर्शन संप्रदाय गुरुपी से परम्परा उपदेश संप्रदाय करने वाले आचार्य अद्वैत स्वरूपण आचार्य ही सदरूपे अद्वैत स्वरूप ब्रह्म रूपे जो स योग हो गई सत्परम हम ब्रह्म गये तथा कहते हैं ब्रह्मस्वरूप तो तद्रूपेण अद्वैत स्वरूपण व नमस्कार उनको नमस्कार करने के लिए कथोस हो गए कितनी चतुर्थ प्रकरण सप्तमिया पामश है तक तक चतुर्थ प्रकरण किमित अद्वैतूपेण आचार्य नमस्क तक अद्वैतूपेण आचार्य का नमस्कार क्यों करते हैं इसे से इसका भाष्य में आचार्य पूजा ही अभिप्रेता सिद्ध्यारंभे अभी प्रत्याशु के लिए अभी प्रेतः ज्ञानद्रप्ति सिद्धि के लिए आचार्य ईष्य से शास्त्र के आरंभ में अभिप्रेता शास्त्र से अभिघन परिस तथे हाँ यहाँ ग्रंथ करते समय अभिप्रेत है तो शास्त्र की समाप्ति अन्त्र वेदांत सवन करने के लिए इष्ट है ज्ञान मोक्ष ग्रंथारंभ करते समय अभिक्रेता है शास्त्र से अभिघ्न निर्विघ्न के परीक्षणार्थी तदर थी विवाहजन्य संशय आदि कम आदि की निवृति ये भी तो के लिए आचार्य के होगा काशकल धर्मानोपेना भिन्न संबुस्तंपरम संबुदेपनोपान आकाश कल्पे न कहा गया ईसद असम कल्प प्रत्यय होता है आकाश ने ई सद असम आकाश कल्पम आकाश से थोड़ा सा कम है आकाशतुल्य है आकाश के समान तो कल्प प्रत्यय करने का अभिप्राय आकाशस्य से अधिकार आकाश में जड़ ज्ञान स्व प्रकाशम आकाश में ईषद असमा वक्तव्य ज्ञान सप्रकाश आकाश में जड़वा अधिक ज्ञान के पीछे और नित्य सर्वगत प्रसिद्ध है तो हे आत्मा में जड़वा अधिक आकाश में ईषद ज्ञान को कहा गया आकाश के समान ज्ञान ब्रह्म तरह आकाश आकाश आकाशन आकाशकल आकाशकल ज्ञान आकाशतुल आकाशकल ज्ञान योग गगनोपमन धर्म ज्ञाया भिन्न संबुद्ध किम धर्मान आत्मना आत्मना ज्ञान कि आत्मन। आत्मन। विभुवाद उपमान द और आकाश से आकाश से तो से हो आकाशे है, असम जड़वादिक कहे आकाश में और दोनों तो। साध्य सेहूत्वाद विभुत्व सर्वगत बहुवचन उपाधिकेदाप्राएँ धर्म आत्मन बहुवचंद अद्वैत तो एक अद्वित आत्म है तो बहुवचने की सेवा उपाधिकेदाप्राय वस्तुतः पार्थिक अद्वित है अंतकर्ण उपाधि के द्वारा उपाधि के भेद से उपाधि कर्ित तो भेद आत्मात्र विवक्षितिन्मात्र ज्ञान से आत्मा है <coughs> चिन्मात्र ज्ञान ही है कि धर्मान का प्रश्न है कैसा धर्म है उसका उत्तर गगन उपमान गगनम उपमा ये गगन उपमान गगन के सामने गगन के समान क्या विभूत आदि ताहन तत्म धर्म धर्म का आत्मन ज्ञान से पुनर्विशेषण वही ज्ञान का ही विशेषण ज्ञान के जेया भीन्न ज्ञर्मे आत्म अभिन्न ज्ञा ज्ञे धर्म आत्म से अभिन्न अग्नोष्णवत्त एक ही, ही सवित्रृ प्रकाशव सूर्य प्रकाश जी अभिनय अभिन्न है ज्ञान है से न भिन्न में ज्ञान है ना आकाश का भिन्न ज्ञान आकाश की तो अभेत्रे के तुल्य इससे गेय आत्म स्वरूप अव्यतिरिक्त न ज्ञो आत्मस्वरूप उसे अभिन्न व्यतिरिक्त नहीं गगनोपमान धर्मान गगन तुल्य धर्म जीवात्मा उपाधि को लेकर के बहुभन दिया यह सम्बुद्ध एवं ज्ञान नि ईश्वर संबुद्धवाईर इव नाराण्य इतके ही निवाने तो ज्ञानी नारायण नारायण योग नाराण्य नारायणनामक परे वंदे का स्वादे दिपा वरम विपदुपलक्षिता पुरुषाण वरम द्व पदबुपलक्षित मनुष्य पुरुषों के वर श्रेष्ठ प्रधान ना, पुरुषोत्तम नारायण पुरुषोत्तम टीका निदुनरुवादेन अन्वयम अन्ना चे ज्ञान ज्ञानेन फिर अनुवाद करके ज्ञान ज्ञानेन उसके स्वरूप उससे अभिन्न ज्ञान आचार्य ही पूरा बदरी का समय नर नारायणिष्ठित नारायण भगवंत अभिप्रीत तपो महद्यत सुखजदेव सुखजी आचार्य जे आसम सुखों गौड़पाद गौरपादाचार्य के आचार्य जी सुखदेव पुरा पूर्व काश्रम का में नरनारायण नरनारायण नरना परमात्मा तप करते थे कर्यते है वर्तमान है अतिष्ठि ततो भगवंत तथा महद्यतः सुखदेवजी ने नारायण के अभिप्रया से बहुत बड़े भूतप किया तो तो भगवान अति प्रसन्न तपसी भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर तस्में विद्या प्रादात विद्या प्रदान किया ये सिद्धम परम गुरुत्म परमेश्वर से गौड़ाचार्य के गुरु है सुखदेव सुख को भगवान नारायण ने ज्ञान प्रदान करने से भगवान ही गौताचार्य के परम गुरु हो। परम गुरुत्म परमेश्वर से भाव तो नकरण प्रारभ्यमे प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य किमित तो उपदेष्टा नमस्कृत तत्र तो प्रकरण जब आरंभ कर रहे हैं जो प्रमेय विषय प्रतिपाद्य प्रकरण वही वह कहना चाहिए उसको कहना चाहिए प्रमेय वक्तव्य प्रतिपाद्य प्रमेय जो कहना चाहिए उसको नहीं कह करके उपदेष्टा नमस्कार करते तो उपदेष्टा ऐसा कर। इस संक्रमण से प्रत्येभाष्य में उपदेष्टे नमस्कार मुख्यन ज्ञान ज्ञातृेद हीत परमार्थ परमार्थतत्वदर्शनम यह प्रकरण प्रतीक्रिपादित प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारे न प्रतिज्ञावत उपदिष्ट नमस्कार के द्वारा उपदेशता का नमस्कार के द्वारा नमस्कार करते हुए ज्ञान ज्ञात्रीभेदहित ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये भेद उसे रहित शुद्ध स्वरूप परमार्थ तत्व दर्शन इस प्रकरण का विषय यह प्रकरण प्रतिप्रीका कि प्रतिपादितिया ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान का एक परमात्मा प्रतिपक्ष शरीर के द्वारा प्रतिपादय इष्ट प्रतिज्ञातम यही प्रतिज्ञा की किस प्रकार में परमार्थ तत्व दर्शन प्रतिपादन करना है विरोधी पक्ष निराकरण के द्वारा जो कि भेद ही तो अद्वीत इधान अद्वैतदर्शन योगस्तुतमस्कार प्रस्तौति अद्वैतदर्शन योग की स्तुति के लिए वो तन्नमस्कार आरंभ करते हैं अद्वैतदर्शन योग का नमस्कार अस्पर्श योग अभीवादो विस्थ नम्योत्योग नाम ये योग है अद्वैत दर्शन स्पर्श योग स्पर्श संबंध किसी के साथ नहीं अस्पर्श योग और ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही है किसके साथ संबंध नहीं अस्पर्श स्पर्श रहित योग है ये प्रसिद्ध है अद्वैत दर्शन सर्वसत्तु सुख सर्वे सत्ता सुख सुखक सबको तो सुख देने वाले अत्यंत हित सुख देने वाले और है अविवाद विवाद का अभाव किसमें विवाद नहीं अविरुद्ध किसके साथ विरुद्ध भी नहीं के साथ इसका कोई विरुद्ध नहीं है, है, कम नामे हम इसको उपदेश किया गया उनको नमस्कार करता हूँ अब होगा श्लोक से तात्पर्य ना श्लोक का साक्ष में अद्वैत दर्शन योग नमस्कार अद्वैत दर्शन योग का नमस्कार किया जाता है उसकी स्तुति के लिए तत्साधने से प्रबुता उपयुज अद्वैत दर्शन की स्तुति का क्या प्रयोजन है साधने से प्रभु तो उपयुजते है अद्वैत दर्शन का साधन साधने में उसकी प्राप्ति का साधन है प्रवृत्ति के लिए उपयोग होता है उसकी करने से प्राप्त करने के लिए अक्षरा व्याकुवन अस्पर्शयोग शब्द व्या करती श्लोक के, के अक्षर व्याख्यान करते हुए पहले तो स्पर्श योग शब्द की व्याख्या करते हुए स्पर्शन स्पर्श संबंधो स्पर्श शब्द का अथवा संबंध न विद्यति योग केनचित कदाचित तो ब्रह्म स्वभावे किसी के साथ कभी भी संबंध नहीं है जिस योग का वही योग है अस्पर ब्रह्म स्वभावे असंगे किसके साथ संबंध नहीं योग योगस्य अन्य संबंध प्रसंग अभाव प्रथम स्पर्शत्व इतिहास है योग यदि कि समाधि चित्तबुद्धि निरोध निरुद्ध समाधि तो उसमें किसके साथ संबंध नहीं होगा तो फिर सब प्रसंग नहीं तो उसका निराकरण करके उसको अस्पष्य कहना कैसे कहा गया ऐसा संक्रांत से कहते ब्रह्म स्वभाविक योग शब्द यहाँ समाधि में ब्रह्म स्वभावी है निपातुर अर्थम कथ होती है अस्पता वै नाम वै नाम वै नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध वही नाम ये ठीक ब्रह्मज्ञापनामें सर्व सृत्ता सुखयती सुख हेतु ब्रह्मस्वभा विशेषणे दर्शय सर्वेशा सत्ता जीव देहभूतांत देहधारी उनको हे थी थी, शुखो शुखो। का सुख हेती थी सुख सर्व सुख सबको सुख देने वाले किसी विस्पति से सुख का हेतु है सुख हेतुत्म ब्रह्म स्वभाव से ब्रह्म स्वभाव सुख का हेतु है सुख विशेषण न दर्शाई थी सुख का विशेषण दिया सच सर्वसुख सर्वसत्य सुख सब सुख सत्य जीव को सुख देने वाले है सुखहेतु ब्रह्मस्वभा विवक्षि विशेष दस सुख हेतु ब्रह्मस्वभा विवक्षिता से कचिदत्यंत सुख साधन विशिष्टो दुख धूप यहाँ कच्चि सुख साधन विशिष्ट सुख साधन ये सुख साधन उत्कृष्ट सुख साधन विशिष्ट सुख तो के साधन होने पर विशिष्ट है तप है किंतु तप स्वयं दुख रूप सुख तो पर तप को ज्ञान प्राप्त होता है सुख तो साधन तो नशिष्ट है तप तप विशिष्ट होने पर भी स्वयं दुख रूप है अयंतुना तथा अस्पर्श योग सुख हेतु हे स्वरूप तो दुख नहीं है तथा हित विशेष अनुसार तात्पर्य मा अयोध्या सुख है हित भी है कि तरी सर्वसत्ता सुख ये सब का सुख है दुख रूप नहीं तपा तो सुख साधन है कि दुख रूप है किस्पर्शयोग सुख हेतु दुख रूप नहीं क्या है सर्वसत्ता सुख हैत यह कस्िद विषयोपोग सुखो न हिता कोई सुख है किंतु हित नहीं उपभोग सुखत है, किंतु नहीं। अयंत तो सुखो हित अस्पर्शयोग सुखव्य हित टीका स्पर्श हित हेतमा अस्पर्शयोगित कारण कियाचलित स्वभागत विशेष हित नहीं क्योंकि तो नित्य है, है, नष्ट होता नष्टुस्पर्शवोग प्रचलित स्व उसका स्वभाव प्रचलित नहीं तस्वेषण्तर मह अस्पयोग का विशेषण अंत अद्दकार से जिस विरुद्ध वनम वाद विवाद विवाद करते मतलब इसका विरुद्ध वो करता है उसका विरुद्ध विवाद पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण एक पक्ष को लेता दूसरे पक्ष अन्य लेकर के परस्पर विरुद्ध पथन में विवाद ऐसे विवाद जिसमें न बीते अविवाद स्पर्श रोग में ऐसे विवाद नहीं तथा हेतु प्रश्न पूर्व का माह इसमें विवाद नहीं है हेतु क्या कारण है पहले प्रश्न करते कस्मात प्रश्न करके उत्तर देते यह तो अविरुद्धस्त अविरुद्ध है विरुद्ध हो तो विवाद होगा अविरुद्ध है ठीक है आत्म प्रकाशत्वाद ब्रह्म स्वभाव से अविरुद्ध आत्मस्वरूप प्रकाश है ब्रह्म स्वभाव स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वभाव है इसलिए विरुद्ध नहीं अविरुद्ध अपना स्वरूप है नहीं ही कश्य च आत्म प्रकाश है विरुद्ध होती स्वयं प्रकाश आत्मरूप है किसका विरुद्ध नहीं तो योग ज्ञान संप्रदाय आगत आंप्रदाय आग न प्राप्त योग मार्ग योग ही ज्ञान है ज्ञान मार्ग ज्ञानमाग गुरुपरम शिष्य है संप्रदाय आगत से, से योग हो, जो योग योग देशी एकगा उपद्र शास्त्रे न उपद परमराशी तोग नमा नमा प्रणमा नमस्कार करो तमस्कारव्याजन तुति प्रवृत्थम अवक्षिता तमस्कार व्याजन अस्पर्शयोग के नमस्कार के चल नमस्कार करते हुए वहाँ उसकी स्तुति होती तरह की स्तुति नमस्कार करते हुए तो स्तुति होती स्तुति किमर्थ तदुपाय स्वीय उसके साधन श्रवण मन निध्यादर्शन विरुद्ध विवाद विशदीक विवाद तब उदाह अद्वैत दर्शन को अस्पर्श योग शब्द से कहा गया वह अविवाद है अविरुद्धत्व अविवादत् किस के साथ नहीं इतना विवाद है विवाद इसमें नहीं यह कहा गया है उसको स्पष्ट करने के लिए विशदी कर तुम दैती नाम विवाद उदाहरित का परस्पर विवाद है परे बताते भूतस्य भूतवादिचिदे वही भूतस्य भूतस्य वादि। वादिना वादिना वादिना अभूतस्य अभूतस्य जिना भूत जन्म जन्म पहले कारण कार्य रहा वही उसकी उत्पत्ति घट उत्पत्ति के पहले था उसकी उत्पत्ति विद्यमान की उत्पत्ति सत विद्यमान कार्य से उत्पत्ति ये सांख्य लोग कहते अपरे धी धीरा धीर अपने को विद्वान मानने वाले न्यायिक वैशिष्य कहते अभूत से अविद्यमान से उत्पत्ति पहले यदि था तो उसकी उत्पत्ति क्यों होगी पहले पट नहीं था घटक पट नहीं थे अविद्यमान पट से उत्पत्ति होती है तंतु अधिशनिक होने पर पट की उत्पत्ति होती जो पट पहले नहीं था अभूत से अपर घेरा परस्परम ऐसे परस्पर विवाद करते हुए कहते अभूत से अपर छा एव विरुद्ध बदंत मिथो जेत विरुद्ध कथन करते परस्पर जितना चाहते परस्पर प्रश्न पूर्वक प्रश्न करके श्लोक के शब्द का शव बताते कथम दैत पर विरुद्धवादी परस्पर विरुद्ध विवाद करते है, करते हैं, हैं विरोध कैसे? के पहले कार्य वस्तु घटपटादी वस्तु उत्पत्ति के पहले विद्यमान है। उसकी जाति उत्पत्ति में जातिपत्ति जाति का जनवादीन केचिदेव कुछवादी सांख्यादी नए जिन कचिदवादी विद्यम की उत्पत्ति चाहते सांख्यलोक एव काराथे हेतुमाह के कुछ अविद्यमानस्य परे कुछ तो भूतस्य लोग भूत हो गया और अन्य अभूत अविद्यम अविद्यमानस्य उत्पत्ति के पहले घटना नहीं था पटा नहीं था उसकी उत्पत्ति होती है वैशेषिका नयायिका धीरा का धीमंत तो बुद्धिमान बुद्धिमान क्या है अपने को मानते हैं बुद्धिमान वास्तुतः तो नहीं धीरा धीमता जाते प्रज्ञाभि करने वाले प्राज्ञाभि को मानने वाले जाति पूर्वेण संबंध जाति का चतुर्थ पादन परस्पर अध्याय के साथ व्याख्या करतेबदंत विरुद्ध वदंत विरुद्ध कथन करते हैं ये अन्नम्छेत परस्पर जीत न चाहते पक्ष द्वारा निषेध मुख्य न सिद्ध अर्थम कथई थी अभी दोनों पक्ष सांख्य मत का न्यायिक लोग खंडन करते न्याय के मत का सांख्या लोग खंडन करते दोनों का पक्ष का निषेध निषेध के द्वारा जो अर्थ सिद्ध होता है कहते हैं भूतं जायते भूतं, जायते। भूतं, जायते भूतं जायते। मजातिं भूत न जाये किंचिदूत नातम नुगदंत दया मजापय युग मजाती भूत न जाये मजातिं नागदंत मजाती अब स्पर्श अद्वैतवादी कहा किसके साथ विरोध ना नहीं जो सांख्य नए के लोग कहते भूतम न जाए थे किंचित पहले है तो क्या उत्पत्ति होगी भूतम न जाए थे वेदांति का तो एवं अस्त ठीक है भूतम न जाए थे जो पहले सही की उत्पत्ति क्यों होगी और सांख्य लोग कहते अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती कैसे विषाण बंध्यापुत्र की उत्पत्ति किसी ने नहीं तो अभूतव नहीं हो तो वेदांति का ठीक है भूतम न जाए विद्यमान तो आदे हो अभूतम न जाए थे सत विषाणुतुल्य अभूत अभाव ऐसे परस्पर विवाद करते हुए क्या करते विवादन तो द्वी एव अजातिम ख्या थे द्विती लोग परस्पर विवाद करते हुए द्विती न अजाति में ख्या पैंती उत्पत्ति के अभाव का ही ख्यापन करते उत्पत्ति होते नहीं किसकी न विद्यमान की उत्पत्ति ना विद्यमानिक उत्पत्ति उत्पत्ति होती नहीं दोनों ही विवाद करते करते अब ते क्या अजा तेज ख्याल जन्म के अभाव के ही ख्यापन करते श्लोकाक्षर व्याख्या आकांक्षा निक्षिपति श्लोक शब्द की, की व्याख्या करने के लिए शंका करते हैं भाष्य में तैरव विरुद्धवदन अन्तिषेधन कुरद्धि कितवन सांख्य वैशेक वेतवादी परस्पर विरोध करते हुए परस्पर पक्ष का प्रतिषेध करते हैं प्रतिषेध हम कुरुवि कित होती तो क्या होता है ख्या त्रद्यम पाद आद्यपाद भूत न जायतेंचित इसके अवतरण करके व्याख्यान करते उच्यते वस्तु न जायती विद्यम वस्तु पहले से है तो फिर उसकी उत्पत्ति क्यों होगी विद्यमानता देव आत्मावद यथा आत्मा न हो उत्पत्ति ना आत्मा विद्यमान है नित्य तो पहले यदि है तो नित्य है तो उसकी फिर उत्पत्ति क्यों होगी इतम बदन असद्वादी सांख्यपक्ष प्रतिषेधति सज्जन्म असदवादी है न्याय कह लोग वैशेष्य क्या लोग असदवादी है न्याय को वैशेष्य है असद्वादी पक्षे सांख्य पक्ष उसका प्रतिषेध करते असद्वादी सांख्य पक्षम प्रतिषेध सत्य उत्पत्ति कहता है वो असतवादी न्याय के वैशेषिक पहले से विद्यमान घटे तो उसकी उत्पत्ति क्यों होगी कि है द्वितीय पादम विभजते द्वितीय पादे अभूतम नहीं बजाय तथा अभूतम अविद्यम अविद्यम चादेव नहीं बो जाते सांख्य लोग न्याय के तो आप जो कहते हो अविद्यमान की हो भी ठीक नहीं अभुतम अविद्यमान अविद्यमान क्या हो तो, तो पहले है ही नहीं उसकी उत्पत्ति कैसे होगी तेल में तेल है तो पिसमें से नहीं चलेगा जिसमें हे ही नहीं जितने पिछले तेल कहाँ चाहेगा नहीं बोझाते सस विषाण भस विषाण अविद्यमान है कभी नहीं उसकी उत्पत्ति कभी नहीं है तो उसकी उत्पत्ति होगी नहीं तो कभी उत्पत्ति होती ही नहीं एवं बदन सांख्योप असतवादी पक्षम असजनम प्रतिशत सांख्य अशतवादीपक्ष वैशेकनायक मत का खंडन करते हैं अशत का एते जन्म प्रतिशत द्वितीयाथ विभजते विभजन तो दयाम अजाती द्वितिया दया दिन अवैतवादी एन्यो पक्ष सदचतर्जन्मन प्रतिषेधन शजन्म करता है एक विशेषिका असत जन्म का प्रतिषेध है, करते हैं सांख्य दोनों प्रतिषेध करते हुए अजातिम कार्य अनुत्पत्ति क्या ख्यापित अर्थ से अनुत्पत्ति का ख्यापन करते प्रकाशन कितने दोनों का निषेध करते करते ऐसी हो जाता है उत्पत्ति होती ही नहीं अनुत्ति सदसत अतिरिक्त तो वस्तु अभाव कोई सत्य कोई असत्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं जैसे वस्तु तो उत्पत्तिरुपति उत्पत्ति हो गई नहीं अनर्वचनीय वस्तु तो सिद्ध ही नहीं ना नायक लोग मानते हैं असाख्य लोग सहदशप्र सत्र निर्वचनी हो सकता है अनिर्वचन मान्य हमारे पक्ष सिद्ध हो जाएगा सत्य की उत्पत्ति नहीं असति की उत्पत्ति नहीं तो सदस्य तो वस्तु ही नहीं तो वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है अर्था ख्यापय ख्यापन करते तरी प्रतिवादीद अजातिर प्रत्याख्य आशंका है पूरा पीछे कहता है तो प्रतिवादियों ने तो आजाति का ख्यापन कर दिया तो प्रतिवादियों के द्वारा यदि आजादी कही गई तो उसका भी प्रत्याख्यन को करना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी ने कहा ऐसा शंका हम से कहते हैं प्राप्यमाने वाप्य मे वीद साधमिवाद निबोधत सातवादोत Mm hm ख्याम अजातिम वा मे ते ही द्वेतवादी ख्याप्य मनाम अजातिम परस्पर विवाद करते हे प्रकाशित जो अजाती है अनुपति उसको व्यय अनुमोदा मे हम उसको अनुमोदन करते मते ही उनके साथ हम विवादाम साथ हम विवाद नहीं करते अभिवादन निबोध हमारे हमारे मतलब अभिवाद है ऐसा समझों को प्रतिवादी भी सह विवाद अभाव फलित मह प्रतिवादियों के साथ विवाद नहीं होने से क्या निष्पन्न हुआ अभिवादन निबोधता हमारा के साथ अभिवादे है किसका किसके साथ विवाद होने अक्षराणी व्याचस्थे श्लोक शब्द की व्याख्या है तेर एवं ख्याप्यमान अजाति में परस्पर विवाद करते हुए अनुपति अनुत्पत्ति का ख्याप्य प्रकाश करते, करते जो प्रकाशमान अनुपति है ख्याप्यमान अजाति उसको हम अनुमोदन करते है एवं अस्तु इतना अनुमोदन है ठीक है सत्य उत्पत्ति नहीं ठीक है असत्य उत्पत्ति नहीं होगी ठीक है उत्पत्ति होती नहीं अनुमोद आमा है केवल केवल उसको अनुमोद करते नार्धम विवाद आमा उनके साथ विवाद नहीं करते पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण है न पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण करेगा को उनके साथ विवाद नहीं करते अक्षराणी गाचस्ते ही सार्थम विवाद नहीं करते अद्वैतवादी न्वतवादी फिर विवाद अभावे वह धर्म अद्वैतवादी द्वैतवादी के साथ विवाद नहीं करते है उसमें दृष्टान्त देते है वह धर्म द्वैतवादी परस्पर विवाद करते हैं, किंतु हम नहीं करते यथाते यथाते परस्पर विवाद करते हैं। ऐसे हम पक्ष प्रतिपक्ष करतेवाद निबोधत चतुर्थपादकार अभिवादम विवादरहित परम दर्शनम अन्ज्ञात अस्बोधत हे शिष्या अविवाद अविद्यमान विवाद जस्मिन स्पर्श योग विवाद रहता है परमार्थ दर्शन हम जो परमार्थ दर्शन है अजात है बादश योग अद्वे समय है ये अनुज्ञातम असमि हमने उसको अनुमोदन किया है जो प्रकाशमान करते प्रकाशन करते परस्पर विरोध करते हुए ये उसको समझ है निबोधत उसको समझ है शिष्या कर संबोधन कर कहते जात जन्मना जातम अनकियानाजात पदार्थ जन्म सद्वादीन असदवादिन सर्वे अनुभवति जन्मना जात जन्मना जात की उत्पत्ति ननक जात उत्पत्तिमा जन्म कहेंगे तो जात है उत्पन्न है हे जन्म अनर्थक है जन्म जातस्य अजातस्य वा जात की जो उत्पन्न हुआ, उत्पन हुआ उसका जन्म है अथवा जो अनुत्पन्न है तो उसका जन्म है यदि जो उत्पन्न हुआ उसका जन्म कहेंगे उत्पन्न मात्र तो जन्म है जिसका जन्म हुआ जातस्य जन्म, जन्म, जन्म कहेंगे तो पहले जन्म कैसे होगा जात से मानना पड़ेगा अजात से जन्म होने से असा विरुद्ध है जात से जन्म जात से जन्म इसे मानेंगे तो अनवस्था है अनर्थक पहले जी जात ही है फिर ते ते जात जात जन्म की आवश्यकता क्या है जात से जन्म उत्पन्न से उत्पत्ति ऐसे मानेगे तो एक अनर्थक है जात जातत्वादेव जन्म जन्म न आवश्यकता ना अनर्थ क्यों जन्म न अनर्थ जन्म अनथ जातत्वादेव और अनवस्था ना जात से जन्म कहेंगे तो पहला जात है वो भी जन्म कैसे होने पर जात होगा जन्म किसका होगा जात उसके पूर्व जन्म के लिए जातर से जन्म ऐसी अनवस्था से जातम जन्म अनाथ दोषों से अजात से पदार्थ से जन्म अजात पदार्थ के ही जन्म अजात ब्रह्मस्वरूप अद्वैत उसका जन्म सद्वादि असदवादिश्चर्व स्वीकुवती परपक्ष जात से जन्म हो नहीं सकता है तो अजात वस्तु है उसका जन्म ये लोग मानते हैं जन्म होता है नहीं वस्तु मानते सदवादी असदवादी सांख्य हो असद न्याय के वैसे जात जन्म माने के और अनसे अजात वस्तु का जन्म चाहते है स्वीकार करते हैं। ये परपक्ष है अनुवाद करते धर्म से अजातो अजातो अजातो धर्मो धर्मो धर्मो अजातस्य वादिना अजा धर्म मर्यता अजात धर्म से छोजावस्तुक जन्म चाहते वादि न अजात से व धर्म से जाति में जन्म चाहते अजात ही अमृत धर्म कथम मर्त्यता यदि जन्म होगा तो मरते होगा मरेगा नष्ट होगा जो अजात है अमृत धर्म है स्वभावतः अमृत है मर्त्यता कथम स्थिति मर्त्यो को कैसे प्राप्त करेगा मर्त्यता है मरणशीलता उसको कैसे प्राप्त करेगा यदि जन्म होगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा है नहीं अजात का जो धर्म का है नहीं प्रदर्श्य अभ्य जाना थी तत्र अर्थ अजात की उत्पत्ति मानने पर शिष्टों के दर अभिष्ट दोष शिष्ट है प्रामाण्यों को मानने वाले उसको जो उनको जो अभिष्ट दोष जो दोष मानते उसको देखा करके अभ्यन जानाती उसको अनुमोदन समर्थन करते अजातो ही अमृतो धर्मो अजात है अमृत धर्म जो जाते जा है वो अमृत है अमरण धर्म है कथम अर्त्यता में स्वभाव तो यदि अमरण धर्म वाला है मरते तो कैसे मरते कैसे होगा के रेव इष्यते तत्र कत्यवादी कौन है सदसत्वादीन सर्वे सदसतवादी सब होने होनी चाहिए अवशिषा श्लोकाक्षरा व्याख्यात न पुनर्व्याख्या श्लोक के शब्द अवशिष उनके उनकी व्याख्या हो गई पहले न पुनर्व्याख्यापेक्षा व्याख्या पुरस्ता श्लोक घत भाष्यम यलोक श्लोक कृतभाष्य है ये पहले इसका भाष्य हो गया है अजात से विभाव से यही श्लोक आया है इसके भाष्य पहले हो गया है परिणामी ब्रह्मवादी यद अब्रह्मवादी दूषण उच्य तदपि अनुज्ञातमेवस्व आह परिणामी ब्रह्मवाद है ये ब्रह्म का परिणाम होता है जगत रुचि बोधाएन मत वृत्ति बोधायान कहते हैं ब्रह्म का परिणाम जगत रुपये हो गया यदा ब्रह्मवादी भी दूषण उच्य थे उससे अब्रह्मवादी दूषण है दोष देते हैं तदपितमे वो भी हम अनुमति देते हैं ब्रह्म का परिणाममृतर्मर्मृत प्रकृतिरन्य भाव न भावो न मर्त्यं तथा भावो न अमृतम न नवती जो अमृत वस्तु है अमर न धर्म वाला अमर वस्तु कभी मृत्यम न पति मरण धर्म को प्रार्थना नहीं करेगा न मर्त्यम अमृतं तथा तो और मर्त्य है वो अमृत नहीं हो सकता है जिसका स्वभाव है वह स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा यदि पहले से जो अमृत स्वभाव है मर्त्य नहीं होगा अमृत है तो अमृत नहीं हो सकता है प्रकृति और अन्यथा भाव कथन चीज न हो सकती जिसका जो स्वभाव है उसका अन्यथा भाव कभी नहीं हो सकता है यदि अजात धर्म है ब्रह्म है तो उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती जन्म मान नहीं मान सकते नित्य है अमृत है उसकी उत्पत्ति नहीं हो अमृतम ही ब्रह्म न तदूरप स्थिति मृत्यम भवित अर्थ अमृत है ब्रह्म वो सदरूप अमृत रूप से स्थित है अमृत रूप में स्थित होते हुए वो मर्त्य कैसे होगा यदि अमृत रूप ही तो मर्चन नहीं हो सकता है स्थित रूप विरुद्ध अमृत रूप होते हुए मर्चन नहीं हो सकता है स्थित रूप अमृत उसका विरुद्ध है मर्त्य हो सकता न तो मर्त्यम कार्यम कार्यस्वरूप स्थित प्रलयावस्था एम अमृतम ब्रह्म मर्त्यम कार्यम मर्त्य तो कार्य है नष्ट होगा कार्य कार्यस्वरूप स्थिति कार्य कार्यस्वरूप यदि है ही प्रलय अवस्थाया अमृत ब्रह्म कैसे होगा यदि कार्य रूप ही है अमृत ब्रह्म ना ये भी नहीं होगा यदि कार्य रूप है तो अमृत नहीं हो सकता है नष्ट स्वरूप और कहेंगे अमृत ब्रह्म रहते हुए मत नहीं होगा और नष्ट होकर बन जाएगा नष्ट होकर के अमृत का नाश नहीं होगा और कार्य के नाश होकर के अमृत हो जाता है कार्य तो कार्य रहते हुए अमृत नहीं होगा कार्य के नाश होकर अमृत हो जाए तो कार्य का यदि नाश हो गया कार्य ही रहा ही नहीं तो कार्य अमृत कैसे हुआ कार्य के नाश होकर के कार्य अमृत बनता है यदि कार्य का नाश हो गया आगे कार्य रहा नहीं तो कार्य अमृत कैसे बनेगा नस्ते भी स्वरूप तस्वीर अभाव तुम स्वरूप यदि नाश हो गया वो स्वरूप रहा है नहीं फिर वही अन्यथा ये नहीं हो सकता है पूर्व रूप रहते रहते विपरीत रूप नहीं होगा पूर्व रूप विरोधा और पूर्व रूप के नाश होकर के विपरीत रूप बनेगा यदि तो पूर्वरूप विपरीत रूप में प्राप्त किया ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पूर्व रूप का नाश हो गया और रहा नहीं फिर विपरीत रूप प्राप्त करने वाला ऐसा नहीं का पूर्व रूप वाला ही विपरीत रूप प्राप्त करेगा तो नाश हो गया तो पूर्व रूप वाला रहा ही नहीं तो पूर्व रूप वाला विपरीत रूप प्राप्त करेगा ये तो बनेगा नहीं इसलिए पूर्व रूप से स्थिति विपरीत रूप से प्राप्ति ये नहीं होगा पूर्व रूप से नष्टे विपरीत रूप से प्राप्ति ये भी नहीं होगा पूर्व रूप नष्ट हो गया पूर्वस्वरूप ही नहीं रहा तो फिर पूर्व स्वरूप ही आगे उत्तर स्वरूप प्राप्त करेगा मृत्यु अमृत हो जाएगा मर्त्यज नष्ट ही हो गया तो मृत्यु अमृत कैसे होगा और मृत्यजी है मृत्य होते होते अमृत नहीं होता है इस अभिप्राय से कोई अन्य अथ नहीं भाव न कथित किंच यमवादिस्वृता सन परमाख्योधर्मसभा मर्त कार्यभा प्रत्यागति तक केन। समुचय अनुष्ठान अमृत जातो मुक्त वक्तव्य परिणाम आदि न बोधा नदिकार ब्रह्म का ही परिणाम जगत को मानते तो स्वभावेन न अमृत है स्वभाव तो अमृत होता हुआ परमात्मा के धर्म शब्द से भाव धर्म शब्द से कहा गया परमात्मा भाव सदार्थ परमात्मा नाम को जो धर्म शब्द से कहा गया भाव स्वभाव तो अमृत होता हुआ यदि मर्त्यम कार्य भाव अपत्याषित उसका ही जगत रूप से कार्य बन गया स्वभाव तो अमृत तो है परमात्मा वही आकाश कार्य को बन प्राप्त कर लिया तुम अमृत होते हुए यदि कार्य को प्राप्त करके मर्त को प्राप्त कर लिया तो, तो कार्य तो यदि तो हो गया तब तो तो से कृतज्ञ न समुचे अनुष्ठान है न अमृत हो जातो मुक्तो फिर वो कैसे कार्य बन गया वही आकाशादी जीवन रूप बन गया फिर कर ज्ञान कर्म, कर्म उपासना और कर्म ज्ञान तो उपासना और कर्म का समूचा अनुषार करेगा कर्म में भी करेगा उपासना करेगा उससे फिर अमृत हो जाएगा जा तो मुक्त हो सकते अमृत हो जाएगा फिर मुक्त हो जाएगा कार्य हो गया फिर कर्म उपासना समुचा अनुष्ठान करके मुक्त होगा ये कहना पड़ेगा किंतु कार्य हो के फिर यदि मुख्य प्राप्त करे मुक्ति को प्राप्त करे तो नित्य कैसे होगा और जो कार्य हो अमृत तो कैसे होगा सच कथम निश्चल सातुम पा जो कार्य होगा उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठान से फिर अमृत होगा तो, तो निश्चल कैसे रहा पहले उत्पत्ति के पहले परमात्मा अभाव अमृत तो स्वरूप था फिर जीव रूप कार्य को प्राप्त कर लिया फिर कर्म उपासना समुच्चय करके अनुष्ठान करके फिर मुक्त होगा तो निश्चल कैसे रहता है यतकम तदनीत्यमित न्याय विरोधा जो कार्य है वो अनिचय यदि कार्य है तो निश्चल नहीं अनच्य हो गया परमात्मा अनिचय मुक्तव्य भी हो गया इतिहास स्वभाव न अच्छा एक साथ तो सप्तम अष्टम एक साथ ही सुभावे सुभावे यस्य यस्य कथं कथं निश्चलः निश्चलः स्वभाग्छति मतता स्वभाग मतता कथम स्थलस्थम स्थल कथं कथम निश्चलः यस्य स्वभावना अमृत धर्म मर्तता गति जिसके मत तो में स्वभाव तो अमृत धर्म ब्रह्म परमात्मा मर्तता गतिष्टि काल में आकाशादिक उत्पत्ति को प्राप्त करके मरणधर्म का जीव भी बन जाता है स्वभाव तो अमृत होते हुए मर्त्यता को प्राप्त करता है ना फिर कृतके अमृत तृतके अमृत होगा उपासनाकर्म समुचे अनुष्ठान करके फिर अमृत होगा ऐसा अमृत कथम निश्चल साक्ष्यति तो अमृत निश्चल ही होगा कभी कार्य हो गया फिर कार्य होकर के फिर आगे फिर अमृत बनेगा कार्य होकर के फिर उपासना कर्म समुच्चय करके अमृत हो जाएगा तो निश्चल कैसे होगा यद कृतकम तब अनिश न्याय विरुद्ध आगे उसका विरुद्ध है पुनरुक्ति में आशंख्य प्रत्याधिशी ये श्लोक पहले कहा गया है फिर कहते तो पुनरुक्ति होती आशंका करके उसका पुनरुक्ति दोष का निराकरण करते वास्तव में उक्तार्थ श्लोक उपन्यास पर अन्न विरोध ख्यामोदन प्रदर्शन उत्ता श्लोकानाथ स्लोकानां ते श्लोका उत्ता इन श्लोकों का अर्थ पहले, पहले कहा गया है ये श्लोक के उक्तार्थ उक्तार्थक स्लोकानां जिनका अर्थ पहले कहा गया है वास्तव में व्याख्या हो उनका फिर इस लोगों का कथन यहाँ क्या गया है है, यह उपन्यास है यहाँ कथन क्या जाता है इसलिए परवादी पक्षा नाम अन्य विरुद्ध ख्यात अनुपत्ति अनुवादन प्रदर्शनार्थ परवादी पक्ष देशवादी जितने परस्पर पक्ष परस्पर विरोध तो करते हैं सांख्य लोग असद असदी का निषेध करते हैं न्याय विशेष का निषेद करते हैं परस्पर विरुद्ध की तरह जो ख्यात होता है प्रकाशित होते है अनुपपत्ति अनुमोदन ख्या अनुपत्ति सत्यपत्ति अनुपति या सत्य अनुपति धोनी की उत्पत्ति हो नहीं सकती उसको अनुमोदन दिखाने के लिए अनुमोदन करने के लिए इस फिर आगे एक बार कहा दो बार कहते हैं अनुमोदन दिखाने के लिए ओद्री क्षण भद्रम तस्माश्यजता